देवी भागवत तीसरा स्कंध कला का सुदर्शन के साथ विवाह तदनंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा के सामने जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया और यूँ कहा राजकुमारी आप श्रेष्ठ कुल के संबंध रखने वाली छत्राणी हैं मैं आपका सेवक हूँ अब आपके मन में जो बात हो वह बताने की कृपा करें तब मनोरमा भी सुबाहू से मधुर वचनों में कहा राजन तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे कुल की वृद्धि हो तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया क्योंकि तुमने अपनी रत्न उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है राजन यश गाने में कुशल वंदीजन और मागध हैं मैं उनकी पुत्री तो हूँ नहीं जो सम्यक प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा गा सकूँ अपने ही जन की प्रशंसा गाई भी क्या जाए तुम एक प्रख्यात नरेश हो तुमसे संबंध होने के कारण मेरा पुत्र सुदर्शन सुमेरु के समान उच्च अधिकार पा गया अवश्य ही तुम बड़े सदाचारी नरेश हो मैं तुम्हारे शुद्ध व्यवहार का क्या वर्णन करूं? तुमने राज्य से निकाले हुए मेरे पुत्र को अपनी कुलीन कन्या प्रदान कर दी यह कैसी विचित्र बात है सुदर्शन वन में रहता है उसके पास एक भी पैसा नहीं है उसके पिता कभी स्वर्ग सिधार गए थे साथ में सेना भी नहीं है वह केवल फल खाकर गरीबी से जीवन व्यतीत करता है फिर भी इन सभी नरेशों को छोड़कर तुमने अपनी गुणवती सुंदरी कन्या का इसके साथ विवाह किया है यह क्या साधारण बात है धन कुल और बल में जो बराबर होता है उसी के साथ संबंध करने का नियम है इस स्थिति में मेरे निर्धन पुत्र को भला कौन अपनी कन्या दे सकता था अत्यंत आदरणीय और पराक्रमी इतने नरेश आए में हैं तुमने उन सभी से वैरमोल लेकर मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी है तुम्हारी इस धीरता का मैं क्या सराहना करूं? मनोरमा के वचन सुनकर सुबाह के मन में अपार प्रसन्नता हुई हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगा मेरा यह राज्य अत्यंत प्रसिद्ध है आप इसे स्वीकार करें अब से मैं सेनाध्यक्ष होकर रहूंगा ऐसा करना असंभव हो तो आधा राज्य ही ले ले, फिर अपने पुत्र के साथ रहकर राशि भोग भोगे अब काशी में न रहकर किसी वन ग्राम में रहें यह मेरी सम्मति से के विरुद्ध है हाँ राजाओं का कोप करना निश्चित है किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा बुझा कर शांत करूंगा इसके बाद दान और दंड ये दो उपाय हैं इन्हें काम मिलूंगा इतने पर भी वे अनुकूल न होंगे तो संग्राम छिड़ जाएगा यद्यपि हार और जीत प्रारब्ध के अनुसार होती है तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की विजय संभव है अधर्म के पक्ष वाले विजयी नहीं हो सकते तथा अधर्म का अनुसरण करने वाले उन राजाओं की मनचाही बात कैसे सफल हो सकती है